मैं अपनी एनर्जी की 100 प्रतिशत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ मैं अपनी प्रेजेंस की 100 प्रतिशत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ मैं अपने करिश्मा अपनी लीडरशिप अपनी मैस्कुलिन मैस्क्युलरा और अपनी सेक्शुअल एनर्जी की 100 सौ प्रतिशत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ आई एम सॉरी मैं उन सब लम्हों के लिए माफी चाहता हूं जब मैंने अपनी वैल्यू भूल गया आई एम सॉरी मैं उन सब दफाओं के लिए माफी चाहता हूं जब मैंने खुद को छोटा महसूस किया आई एम सॉरी मैं उन सब मोमेंट्स के लिए माफी चाहता हूँ जब मैंने अपनी मैस्क प्रेजेंस को सप्रेस किया आई एम सॉरी मैं उन सब दफाओं के लिए माफी चाहता हूं जब मैंने अपने अंदर की लीडरशिप को फुली ओन नहीं किया आई एम सॉरी मैं उन सब लम्हों के लिए माफी चाहता हूं जब मैंने अप्रूवल को अपनी पावर से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी आई एम सॉरी मैं उन सब दफाओं के लिए माफी चाहता हूं जब मैंने ये अंडर किया कि मैं रिच हाईली एजुकेटेड हाईली रिसोर्सफुल और एथलीट लड़कियों के लायक हूं आई एम सॉरी मैं उन सब दफाओं के लिए माफी चाहता हूं जब मैंने ये माना कि हाई स्टैंडर्ड लड़कियां मेरे लिए नहीं हैं आई एम सॉरी मैं उन सब लम्हों के लिए माफी चाहता हूं जब मैंने अपनी लुक्स को अंडर किया और ये माना कि मेरी अट्रैक्टिवनेस मेरी मैस्कुलिन अपील और मेरी प्रेजेंस हेनरी कैविल से कम है आई एम सॉरी मैं उन सब दफाओं के लिए माफी चाहता हूं जब मैंने ये अंडर किया कि मेरी एक्सेस और मेरी क्रशेस मुझे वापस नहीं आएंगी और मुझे चेज नहीं करेंगी आई एम सॉरी मैं उन सब लम्हों के लिए माफी चाहता हूं जब मैंने अपनी डिसअपॉइंटिंग डेटिंग और सेक्शुअल लाइफ को अपनी वैल्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी और इससे अपनी कॉन्फिडेंस को छोटा समझा प्लीज फॉरगिव मी मुझे माफ कर दें कि मैंने कभी यह भूल गया कि मेरी सेक्शुअल कॉन्फिडेंस नेचुरली स्ट्रांग है प्लीज फॉरगिव मी मुझे माफ कर दें कि मैंने कभी डाउट किया कि मैं नेचुरली इंजॉयबल और फुलफिलिंग डेटिंग और सेक्शुअल लाइफ के लायक हूं प्लीज फॉर गिव मी मुझे माफ कर दें कि मैंने कभी अपनी आंखों की ताकत अपनी आवाज की गहराई अपनी बॉडी लैंग्वेज की कमांड और अपनी मैस्क्युल कामनेस को अंडर किया प्लीज फॉर गिव मी मुझे माफ कर दे कि मैंने कभी ये भूल गया कि असली सेक्सुअल और अंदर की सर्टर्निटी से निकलती है थैंक यू या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तू मेरी प्रेजेंस को मजबूत कर रहा है थैंक यू या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तू मेरी एनर्जी को नरम पुर असर और मैग्नेटिक बना रहा है थैंक यू याल्ला तेरा शुक्र है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस आ रहा है थैंक यू या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी आवाज में वजन आ रहा है थैंक यू या ला तेरा शुक्र है कि मेरी आंखों में कशिश आ रही है थैंक यू या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी लीडरशिप नेचुरली लोगों को फील होती है थैंक यू या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी प्रेजेंस काम कंपोज्ड और अनफर्गेटेबल है Thank you, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि लड़कियाँ मेरे अंदर की स्ट्रेंथ वार्म कॉन्फिडेंस और सर्टनिटी को महसूस करती हैं और अब नैचुरली मेरे पास अप्रोच करती हैं Thank you, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी एनर्जी रिस्पेक्टफुल है क्लीन है और नेचुरली अट्रैक्टिव है थैंक यू अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं रिच हाईली एजुकेटेड हाईली रिसोर्सफुल और एथलीट लड़कियों के सामने भी काम कॉन्फिडेंट और वर्थी हूं थैंक यू या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं कंपैरिजन से आज़ाद हो रहा हूँ और अपनी यूनिक ब्यूटी को ओन कर रहा हूँ थैंक यू याल्ला तेरा शुक्र है कि मेरी लुक्स मेरी स्माइल मेरी आइज मेरी जॉ लाइन मेरी वॉक मेरी वाइब मेरी अपनी अलग पहचान रखती है आई लव यू या अल्लाह मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ आई लव यू मैं अपनी मैस्कुलिन एनर्जी से मोहब्बत करता हूँ आई लव यू मैं अपने करिश्मा से मोहब्बत करता हूँ आई लव यू मैं अपनी लीडरशिप से मोहब्बत करता हूँ आई लव यू मैं अपनी काम कॉन्फिडेंस से मोहब्बत करता हूँ आई लव यू मैं अपनी सेक्सुअल ऑरा से मोहब्बत करता हूँ आई लव यू मैं अपनी गहरी प्रेजेंस से मोहब्बत करता हूँ आई लव यू मैं अपनी लुक से मोहब्बत करता हूँ आई लव यू मैं अपनी यूनिक अट्रैक्टिवनेस को एक्सेप्ट करता हूँ आई लव यू मैं अपनी एक्सेस और क्रशेस के लिए भी कॉन्फिडेंट और वर्दी हूं और अब लड़कियां नेचुरली मेरे पास अप्रोच करती हैं आई लव यू मैं अपनी सेक्सुअल कॉन्फिडेंस और डेटिंग लाइफ से मोहब्बत करता हूँ मैं नैचुरली फुलफिलिंग और इंजॉयबल एक्सपीरियंसेज अट्रैक्ट करता हूँ आई लव यू मैं अपनी मैस्क्यूलिन सर्टनिटी और मैग्नेटिक और से मोहब्बत करता हूँ मैं नैचुरली कैरिज्मेटिक हूं मैं नैचुरली मैग्नेटिक हूँ मैं नैचुरली अट्रैक्टिव हूँ मैं ग्राउंडेड हूँ मैं सेंटर्ड हूं मैं काम हूं मैं अपने जिस्म में कंफर्टेबल हूं मैं अपनी मैस्कुलिनिटी में रूटेड हूं आई एम सॉरी प्लीज फॉर गिव मी थैंक यू आई लव यू मैं अपनी एनर्जी की सौ प्रतिशत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं मैं अपनी प्रेजेंस की सौ प्रतिशत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं मैं अपने करिश्मा अपनी लीडरशिप करिश्म, अपनी मैस्कुलिन मैस्क्यूलिन और अपनी सेक्शुअल एनर्जी की एक सौ प्रतिशत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं आई एम सॉरी मैं उन सब लम्हों के लिए माफी चाहता हूं जब मैंने अपनी वैल्यू भूल गया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 कि मैंने कभी ये भूल गया कि मेरी सेक्सुअल कॉन्फिडेंस नेचुरली स्ट्रांग है प्लीज फॉरगिव मी मुझे माफ कर दें कि मैंने कभी डाउट किया कि मैं नैचुरली इंजॉयबल और फुलफिलिंग डेटिंग और सेक्सुअल लाइफ के लायक हूं प्लीज फॉरगिव मी मुझे माफ कर दें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 कॉन्फिडेंस और सर्टेनिटी को महसूस करती हैं और अब नैचुरली मेरे पास अप्रोच करती हैं थैंक यू या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी एनर्जी रिस्पेक्टफुल है क्लीन है और नेचुरली अट्रैक्टिव है थैंक यू या अल्लाह तेरा शुक्र है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 या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि मेरी लुक्स मेरी स्माइल मेरी आईज मेरी जॉ लाइन मेरी वॉक मेरी वाइब मेरी अपनी अलग पहचान रखती है आई लव यू अल्लाह, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं आई लव यू मैं अपनी मैस्कुलिन एनर्जी से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 मोहब्बत करता हूं आई लव यू मैं अपनी गहरी प्रेजेंस से मोहब्बत करता हूं आई लव यू मैं अपनी लुक से मोहब्बत करता हूं आई लव यू मैं अपनी यूनिक अट्रैक्टिवनेस को एक्सेप्ट करता हूँ आई लव यू मैं अपनी एक्सेस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 मैं अपनी मैस्कुलिन सर्टनिटी और मैग्नेटिक और से मोहब्बत करता हूं मैं नैचुरली कैरिज्मेटिक हूं मैं नैचुरली मैग्नेटिक हूं मैं नैचुरली अट्रैक्टिव हूं मैं ग्राउंडेड हूं मैं सेंटर्ड हूं मैं काम हूँ मैं अपने जिस्म में कंफर्टेबल हूँ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 प्लीज फिव मी मुझे माफ कर दें कि मैंने कभी डाउट किया कि मैं नैचुरली इंजॉयबल और फुलफिलिंग डेटिंग और सेक्शुअल लाइफ के लायक हूं प्लीज फ गिव मी मुझे माफ कर दें कि मैंने कभी अपनी आंखों की ताकत अपनी आवाज की गहराई अपनी बॉडी लैंग्वेज की कमांड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 आई लव यू मैं अपनी सेक्सुअल कॉन्फिडेंस और डेटिंग लाइफ से मोहब्बत करता हूँ मैं नैचुरली फुलफिलिंग और इंजॉयबल एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करता हूँ आई लव यू मैं अपनी मैस्कुलिन सर्टनिटी और मैग्नेटिक ऑरा से मोहब्बत करता हूँ मैं नैचुरली कैरिज्मेटिक हूँ मैं नैचुरली मैग्नेटिक हूं मैं नैचुरली अट्रैक्टिव हूं मैं ग्राउंडेड हूं मैं सेंटर्ड हूं मैं काम हूं मैं अपने जिसम में कंफर्टेबल हूं मैं अपनी मैस्क्युलेनिटी में रूटेड हूं आई एम सॉरी प्लीज फॉर गिव मी थैंक यू आई लव यू मैं अपनी एनर्जी की सौ प्रतिशत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ मैं अपनी प्रेजेंस की सौ प्रतिशत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ मैं अपने करिश्मा अपनी लीडरशिप अपनी मैस्कुलिन मैस्क्युलरा और अपनी सेक्शुअल एनर्जी की एक सौ प्रतिशत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ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 मैं अपनी मैस्कुलिन सर्टेनिटी और मैग्नेटिक और से मोहब्बत करता हूँ मैं नैचुरली कैरिज्मेटिक हूं मैं नैचुरली मैग्नेटिक हूं मैं नैचुरली अट्रैक्टिव हूं मैं ग्राउंडेड हूं मैं सेंटर्ड हूं।, हूं मैं काम हूँ मैं अपने जिस्म में कंफर्टेबल हूँ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 मैं नैचुरली मैग्नेटिक हूं मैं नैचुरली अट्रैक्टिव हूँ मैं ग्राउंडेड हूँ मैं सेंटर्ड हूँ मैं काम हूं मैं अपने جسم میں कंफर्टेबल हूं मैं अपनी मैस्क्यूलिनिटी में रूटेड हूँ आई एम सॉरी प्लीज फॉर गिव मी थैंक यू I love you